आए एकादशी की ब्रतकथा का सर्वन करें हमारे साहस्त्रों में ऐसा बढ़ना आता है कि विंध्य पर्वत पर एक क्रोधन नामक बहेलिया रहा करता था वह बहेलिया बड़ा क्रोधी क्रुर था उसने जीवन भर पाप ही पाप किए कोई पुण्य नहीं किया वह जीवन भर संपूर्ण जीवन भर उसने पाप किए हैं पुण्य नहीं किया और अंततः जब उ मृत्यु का समय आया यमराजों का संदेश आया जो दूत थे उन्होंने कहा तेरी मृत्यु आने वाली है तो वह क्या है बहित होने लगा यम के त्रास से यम के दंड से बहित होकर के और जो नरक की यात्रा है उसके डर से बहित होकर के कहाँ आया महर्षि अंगिरा के आश्रम पर आया और कहा याचना करने महर्षि अंगिरा से � स्वामी महर्षि हे संत महात्मा मुझे ऐसा उपाय बताएं मैंने जीवन पर पाप ही पाप किए पुण्य नहीं किया है कोई ऐसा उपाय संसार में है जो व्यक्ति समस्त पाप करते रहे और उसका पाप का उसके पापों का छह हो जाए पाप नष्ट हो जाए कोई ऐसा उपाय है कोई ऐसा वर्त है कोई ऐसा मार्ग है तो मुझे बताएं ऐसी मुझ पर क एक व्रत है जो पापान कुसायकादसी के नाम से जाना जाता है या आत्मनिर्माण की शुक्लेकादसी को यह व्रत किया जाता है इस व्रत को करना और इस व्रत के करने से सभी प्रकार के तेरे पाप जो हैं वो नष्ट हो जाएंगे पर सरदार और भाव से इस व्रत को करना उस बहिलिया ने इसी प्रकार सरदा भाव से इस व्रत को किया और उसके समस्त पाप नष्ट होकर के वह अंततः भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त हुआ जब भगवान इतने दयालु हैं इतने कृपालु हैं मेरे नारायण जब उस बहिलिया पर ऐसी कृपा कर सकते हैं तो सज्जनों दर्शकों आप पर कितनी बड़ी कृपा करेंगे बड़ी सरदा पूर्ण होते हैं। बिना सरजा के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है। आप चाहे कितने धनमान हो, आप चाहे अपने आप को कितना भी बड़ा तपस्वी समझे ज्ञानी समझे तब तक वह सब कुछ निरर्थक है जब तक आपके पास भाव नहीं है प्रेम नहीं है प्रेम होना सबसे उत्तम है भाव आपके पास सबसे पहला है भाव और प्रेम दो चीजें जिस मानव के पास है मैं समझता हूं वह संसार की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु प्राप्त कर सकता है इसलिए अपने अंदर प्रेम से लक्ष्मी बरसती है। जब लक्ष्मी बरसती है, तो नारायण, नारायण की प्रशंता से लक्ष्मी बरसती है। इसलिए आप भगवान नारायण को प्रश्न करने के लिए अपना आचरण सबसे पहले उत्तम रखें। आपको अपना आचरण किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करनी चाहे, क्रोध, कबाबों छोड़ दें और सदैव भगवान का इश्मन चिंतन क प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जो सभी प्रकार के अधिक से अधिक कष्टों को दूर कर सकता है मात्र भगवान के सामने सामनिक प्रार्थना करने से प्रार्थना आपकी प्रेम और भाव युक्त होनी चाहिए तो दर्शकों ये पापांकुश एकादशी का महत्व आपने सुना है कितना बड़ा महत्व है पापांकुश का आप अनेकों यज्ञ करने दान पुण्य महात्म सुनने से कथा स्रवण करने से वह फल प्राप्त हो जाता है और सदैव ब्रत जब आप को भोजन ग्रहण करें तो प्रशाद चूर्मा आदि बांट करके है और ब्राह्मणों को भोजन यथाशक्ति दक्षिणा दान देकर के उन्हें प्रशन करें और उनका आश्रित आदावस्य ग्रहण करें दर्शकों अपने से बड़े वृद और ब्राह्मण संत महात्मा इनका आशीर्वाद अवश्य ग्रहण करना चाहिए दुआ सबसे बड़ी काम आती है दवा से बोलते हैं ना दवा से बड़ी दुआ है इसलिए दुआ आशीर्वाद इनसे अवश्य ग्रहण करें आपका आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी नारायण की आप पर अपार कृपा बरसेगी ऐसा मेरा मानना है और बच्चों को मैं बार-बार कहता हूँ, अपने माता-पिता से बढ़कर संसार में कुछ नहीं है यदि आप अपने माता-पिता को दुख देते हैं कष्ट देते हैं उनका अपमान करते हैं तो आप संसार पर आप पे कृपा नहीं हो सकती चाहे आप परमात्मा साक्षात नीचे धरा पर उतर करके आपके सामने प्रकट हो जाए वह आपका कल्याण के चरणों को स्पर्श करें आप किसी प्रणाम करें चरणों पर दंडवतक प्रणाम करें उससे कुछ होने वाला नहीं है जब तक अपने माता-पिता के चरणों को आप स्पर्श नहीं करते हैं माता-पिता का आप ग्रहण नहीं करते हैं इसलिए सबसे पहले अपने माता-पिता का ग्रहण करें फिर आप पर संसार की समस्त शक्तियां पर अपने आप कृपा बरसाने के लिए चाहेंगे जो अपने माता और वृद्ध माता का अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं उनका सदैव परमात्मा साथ देता है मेरा ऐसा मानना है इसलिए दर्शकों यह पापां कुसाय कदासि आपके लिए सम आपके समस्त पापों का समस्त दुखों का क्लेशों को नष्ट हरण कर देती है और आपके घर में धन धान्य की वर्षा कर देती है कहते हैं ना अश्वक्रांति रथ क्रांति विष्णु मृत्यु के हर में पापम यनमया पूर्व संचितम कहते हैं वसुंधरे तुम्हारे ऊपर रथ अश्व आदि चलते रहते हैं भगवान विष्णु ने भी वामन अपना धारण करके तुम्हारे क्या किया धारण करके तुम्हें अपने पैरों से ना पा था मात्र के हे माता पूर्व काल के मेरे जो पाप हैं सभी पाप हैं संचित पाप हैं उनको नष्ट कर दो हो उन्हें समाप्त कर दो और मुझे अपना आश्रय प्रदान करे मुझे अपना आश्रितवाद दे दे� जो दर्शक सुन रहे हैं, जो दर्शक इस इकादशी पापांको सागादशी का जिन्होंने किया, कथा सर्वनिकिया महत्वया और विधि का सर्वन किया है, आप लोगों पर भगवान नारायण माँ लक्ष्मी ऐसी कृपा वर्षाएं कि आपके घर में धन धान्या की वृद्धि हो आपके रोग असाध्य से अदसाध्य रोग समाप्त हो जाए और आप स्वस्थ जीवन जिए जी, आपके घर में सुख समृद्धि आए भगवान नारायण आपके घर में रहे आप सदैव सुखी प्रसन्न रहे और समस्त मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होती रहे और आप सदैव धर्म के कार्य करते रहें मैं भगवान नारायण से ऐसी प्रार्थना जय श्री कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय